चिड़िया लाई चावल चिरौटा लाया दाल चिड़िया ने खिचड़ी बनाई चूल्हे पर खिचड़ी रख कर चिड़िया पानी भरने गई। ले से कहती गई, जरा खिचड़ी देखते रहना कहीं जल न जाए जब चिड़िया चली, चली गई, तो चिरौटे ने कच्ची पक्की खिचड़ी खा ली चिड़िया को पता न चले इसलिए वह आँखों पर, पर पट्टी बांध कर सो गया इसी, इसी बीच चिड़िया पानी भरकर वापस लौट लो चिरो ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था चिड़िया बोली।, बोली चिरोटे जी दरवाजा खोलिए चिरोटे ने कहा मेरी आंखें दुख रही हैं, मैं तो आंखों पर पट्टी बांधकर लेट गया हूँ तुम हाथ डालकर दरवाजा खोल लो चिड़िया बोली लेकिन पानी से भरी इन मटकियों को कौन उतारेगा चिरोटा बोला ऊपर वाली मटकी फोड़ डालो और नीचे वाली मटकी लेकर घर के अंदर आ जाओ चिड़िया ने ऊपर वाली मटकी फोड़ डाली डाल और नीचे वाली मटकी उतार कर घर में गई, गई। जब रसोई घर में जाकर उसने खिचड़ी संभाली तो देखा कि पति में तो खिचड़ी है ही नहीं चिड़िया ने पूछा चिरोटे जी खिचड़ी कौन खा गया चिरोटे ने कहा मुझे क्या पता कि कौन खा गया राजा, राजा का कुत्ता आया था शायद वह खा गया हो चिड़िया पहुंची राजा के पास शिकायत करने उसने राजा, राजा, राजा से कहा राजा जी राजा जी आपका कुत्ता मेरी खिचड़ी खा गया है राजा बोले काले कुत्ते को हाजिर करो वह चिड़िया की खिचड़ी क्यों खा गया कुत्ता आया और उसने कहा मैंने चिड़िया की खिचड़ी नहीं खाई है चिरो ने खुद खाई होगी और वह झूठ बोल रहा होगा राजा बोला चिरो को हाजिर किया जाए उसने कहा, मैंने खिचड़ी नहीं खाई कुत्ते नहीं खाई।, ने खाई होगी राजा ने पूछा कोई सिपाही है सिपाही को आने का हुक्म दिया गया और सिपाही के आते ही राजा ने कहा चिरोटे और कुत्ते दोनों का पेट चिरो जिसने खिचड़ी खाई होगी उसके पेट में से खिचड़ी निकलेगी कुत्ते ने कहा आप बेशक मेरा पेट चीर डालिए मैंने खाई होगी तभी, तभी तो निकलेगी लेकिन चिरोटा तो डर गया खिचड़ी तो उसी ने खाई थी और वह थर थर कांपने लगा बोला महाराज खिचड़ी तो मैंने ही खाई है मेरा यह गुना माफ कर दीजिए महाराज राजा को गुस्सा आ गया और उसने चिरोटे को कुएं में डलवा दिया बेचारी चिड़िया कुएं पर बैठी बैठी रोने लगी इस बीच उधर से एक ग्वाला निकला चिड़िया ने उससे कहा ओ गायों के ग्वाले भाई ओ गायों के ग्वाले भाई मेरे चिरोटे को बाहर निकालो, मैं तुम्हें खीर पूरी खिलाऊंगी ग्वाले ने कहा बहन मुझे इतनी फुर्सत कहा है कि तुम्हारे चिरोटे को बाहर निकालू मुझे आगे जाने की जल्दी है यह कहकर ग्वाल आगे बढ़ गया चिड़िया वहीं बैठी राह देखती रही, रही कि कोई और उधर से निकले थोड़ी देर बाद एक भैंस चराने वाला आया चिड़िया ने उससे कहा ओ भैंस चराने वाले भैया ओ भैंस चराने वाले भैया मेरे चिरौटे को बाहर निकालो मैं तुम्हें खीर पूरी खिलाऊंगी भैंस चराने वाले ने कहा बहन मुझे इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं तुम्हारे चिरौटे को बाहर निकालू इतना कहकर भैंस चराने वाला भी आगे बढ़ गया चिड़िया और किसी का इंतजार करती बैठी रही इसी बीच एक बकरी चराने वाला उधर से गुजरा चिड़िया ने कहा ओ बकरी चराने वाले भैया ओ बकरी चराने वाले भैया मेरे चिरो को बाहर निकालो मैं तुम्हें खीर पूरी खिलाऊंगी बकरी चराने वाला बोला बहन मुझे इतनी फुर्सत कहा कि मैं तुम्हारे चिरौटे को निकालू मुझे तो जल्दी जाना है क्या कहता हुआ बकरी चराने वाला भी आगे बढ़ गया चिड़िया वहीं बैठी रही तभी एक ऊट चराने वाली उधर से निकली चिड़िया ने कहा "ओ ओट चराने वाली बहन ओ ऊट चराने वाली बहन मेरे को बाहर निकालो मैं तुम्हें खीर बूढ़ी खिलाऊंगी ऊट चराने वाली को चिड़िया पर दया आ गई और उसने चिरौटे को कुएं से बाहर निकाल दिया चिड़िया बोली चल बहन अब घर पहुंचकर मैं तुम्हें खीर पूरी खिलाऊंगी उठ चराने वाली चिड़िया के घर पहुंची। चिड़िया ने बड़े प्रेम से उसके लिए खीर पूरी तैयार की। लेकिन चिरौटा बदमाश निकला उसने लोहे के एक तवे को तपाकर लाल सुर्ख कर लिया और जब भोजन का समय हुआ तो चिरोटे ने वह तवा सामने रख कर कहा आओ ऊट चराने वाली बहन आओ, आओ आओ और आ आ आ आकर सोने के इस पटे पर बैठो तो जैसे ही मेहमान बहन उस, उस लाल पटे पर बैठने गई, गई। उसे तभी की आग लगी और वह चीखती चीखती भाग गई मैं तो जल गई मैं तो जल गई मैंने खीर नहीं खाई मैं तो जल गई मैं तो जल गई मैंने खीर नहीं खाई अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्यकार गीजू भाई की बाल कहानियों में से एक कहानी चिड़िया चिरोटा वाचक स्वर भारती परिमल